प्रश्नोपन प्रश्न अथाधीत्य उदयन दिशा प्रवशति तेन प्राच्याश्सु सन्नत्ते यक्षिणा यतीचि यदुदृति यदो यदूर्धम यदनरा दिशो तेन यम प्रकाशयतीवाश्सते इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूपभोक्ता भी जो कुछ अन्य है वह सभी है किस प्रकार जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्ण दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके प्राणों को अपने किरणों में धारण करता है अथाधी उदयनुद्रुद्गछन प्राणीना चक्षुर्गोचर मगछन याचीन दिशा स्व्रकाशन प्रवशति व्यानों तेन स्वात्म्यार्वास्तस्था प्राणन प्राच्यारभूताशु स्वात्म भाव सन्निधते सन्निवेशयति आत्मभूतान् करोति स्वात्मावभाषु व्यातिमु व्या सन्नीशयति आत्मूता कौती तथा यु प्रशति दक्षिणा यतीचि यदुदीचिधर्धति यरा कोड़ वांतर दिशो दिशो विशो यत सर्व प्रकाशयति तेन स्व प्रकाशव्याप्तिया सर्वान् सर्वदिकस्थान प्राणान रश्मिशु सन्निधत्ते जिस समय सूर्य उदित होकर ऊपर की ओर जाकर अर्थात प्राणियों के नेत्रों का विषय होकर अपने प्रकाश से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है उसे अपने तेज से व्याप्त करता है उसके द्वारा अपनी व्याप्ति से वह उस पूर्व दिशा में स्थित संपूर्ण अंतर्भूत प्राच्य प्राणों को अपने अभाष रूप और सर्वत्र व्याप्त किरणों में व्याप्त होने के कारण वह संपूर्ण प्राणियों को धारण करता यानी अपने में प्रविष्ट कर लेता है अर्थात उन्हें आत्मभूत कर लेता है उसी प्रकार जब वह दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे और ऊपर की ओर प्रवेश करता है अथवा अमांतर दिशाओं को कूणस्थ दिशाएँ अवांतर दिशाएँ हैं उनको या अन्य सब को प्रकाशित करता है तो अपने प्रकाश की व्याप्ति से वह संपूर्ण समस्त दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी किरणों में धारण कर लेता है स एष वैश्वानरों विश्वरूप प्राणोग्निहृदयते तदेतदिचाभ्युक्त वह यह भोक्ता वैश्वानर प्राण अग्नि ही प्रकट होता है यही बात ऋक् ने भी कही है सैशोत्ता प्राणो वैश्वानर सर्वात्मा विस्मा विश्व तोदयत उद्गच्छति प्राणोग्निश्चवायत उगछति प्रत्यवादीश आत्मसाकुन तदेत तदेत दुक्तम वस्तु ऋचा मंत्रेण मंत्रेणाप्यभ्युक्तम यह वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर समस्त जीव रूप सर्वात्मा और सर्व रूप है तथा सर्वमय होने के कारण ही प्राण और अग्नि रूप है वह भोक्ता ही प्रतिदिन संपूर्ण दिशाओं को आत्मभूत करता हुआ उदित होता अर्थात ऊपर की ओर जाता है यह ऊपर कही बात ही सृिक अर्थात मंत्र द्वारा भी कही गई है विश्व हरिण जातवेदसम पारायण ज्योतिरेक तपत सहस्ररश् सतथा वर्तमान प्राण सूर्यः सर्वरूप सूर्य स्वूपरश्मान सम्पन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्मा रूप से जाना है यह सूर्य सहस्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है विश्वूपूप हरिण रश्मिव जातवेदस जात, जात प्रज्ञ परायण सर्व्राणाश्रम ज्योतिरेक सर्वप्राणि चक्षुर्भूतमद्वित तपत तापक्रिया कुण स्वात्मा सूर्य सूर्यो विज्ञातव ब्रह्मविद कोशौ यम विज्ञातवस्ररश्मिनेक शनेक प्राणिभेदेन वर्तमानजा उदीयत सूर्य विश्वप्वरूप हरि किन जातवेदस् जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है परायण संपूर्ण प्राणों के आश्रय ज्योति संपूर्ण प्राणियों के नेत्र स्वरूप एक अद्वितीय और तपते हुए यानी तपन की क्रिया करते हुए सूर्य को ब्रह्मवेताओं ने अपने आत्मस्वरूप से जाना है जिसे इस प्रकार जाना है वह कौन है जो यह सहस्त्र रश्मि अनेकों किरणों वाला और सैकड़ों यानी अनेक प्रकार के प्राणी भेजते वर्तमान तथा प्रजाओं का प्राण प्राण रूप सूर्य उदित होता है संवत्सरादि में प्रजापति आदि दृष्टि यासौ चंद्रमा मूर्तिरन्नम अमूर्ति प्राणोत्तादीत्य त तेकमेतन मिथुन सर्व कथम प्रजा यह जो चंद्रमा मूर्ति अर्थात अन्न है और प्राण भोक्ता अथवा सूर्य है यह एक ही जोड़ा संपूर्ण प्रजा को किस प्रकार उत्पन्न कर देगा इस पर कहते हैं संवत्सरो प्रजापति वै तस्या दक्षिण चोतर चेह वापूरतेत मृत्युपाते चांद्रमसम लोकमंत पुनरावर्तन्ते पुनरावर्त ऋषयः प्रजाकामा प्रजाका प्रतिपद्यन्ते एसह वै रई पितृाण संवत्सरी प्रजापति है उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं, जो लोग इष्टापूर्त रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्र चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं अतः ये संताने क्षु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं इस प्रकार जो पितृयाण है वही रई रही है तदेव कालह संव प्रजापति तन्नी वर्तवा संवत्सर चंद्रादीनिवर्त तिथ्य अहोरात्रुदि संवत्सर तन्यवादी प्राणव्यत्मक एव्तुच्य तत्कत्सर प्रजापते रहने मगो दव दक्षिण चोतर चे प्रसिद्धे हने ठन्मास लक्षण याभ्याम दक्षिणेन च चा चाती सविता केवल कर्मिणा ज्ञान संयुक्त कर्मवता च लोकान विदधत वह मिथुन ही संवत्सर रूप काल है और वही प्रजापति है क्योंकि उसकी संवत्सर उस मिथुन से ही उत्पन्न हुआ है चंद्रमा और सूर्य से निष्पन्न होने वाली तिथि और दिन रात्रि के समुदाय का नाम भी संवत्सर है अतः वह संवत्सर रई और प्राण से अभिन्न होने के कारण मिथिन रूप ही कहा जाता है सो किस प्रकार उस संबत्सर नामक प्रजापति के दक्षिण और उत्तर दो अयन मार्ग हैं ये छ छ मास वाले दो अयन प्रसिद्ध ही हैं जिनसे कि सूर्य केवल कर्म परायण और ज्ञान से युक्त कर्मपरायण पुरुषों के पुण्यलोकों का विधान करता हुआ दक्षिण तथा उत्तर मार्गों से गमन करता है कथम तत्र च ब्राह्मणादिषु ये तदुपासत इति क्रिया विशेषण द्वितय तछब इष्ट च पुत चेष्टापुरते इदी कृतमेपास ते चंद्रमस चंद्रमसी भव प्रजापति मिथुनात्मक रईमनभूत लोकमंत कृतरूप्वाच्चांद्रमश से ते पुरावर्तन्ते इमं लोक हीनतरम वा विशंती युक्त सो so, किस प्रकार इस पर कहते हैं उन ब्राह्मणादि में जो ऋषि लोग निश्चय निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पुर्त यानी इष्टापुर इत्यादि कृत की ही उपासना करते हैं अकृत की नहीं करते वे सर्वदा चंद्रम चंद्रमा में ही होने वाले यानी मिथुनात्मक प्रजापति के अंश रही, अर्थात अन्यभूत लोक को ही जीतते हैं क्योंकि चंद्रलोक कृत कर्म रूप है श्रुति में दूसरा तत् शब्द क्रिया विशेषण है वे यहाँ वहाँ ही अपने कर्म का क्षय होने पर फिर लौट आते हैं जैसे कि उस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट त्रिगादी लोक में प्रवेश करते हैं इस मुंडक श्रुति में कहा है यस्मा यस्माव प्रजापति अन्नात्मक फलत्निवर्तंती चंद्रम इष्टापुरकर्मणव ऋष स्वर्गद्रष्टार प्रजाकाम प्रजाथिनों गृहस्था तस्मा स्वृतमे दक्षिण दक्षिणा दक्षिणायनोपलब्रतिपद्यस वै रईर जितयाण क्योंकि ऐसा है इसलिए वे संतानार्थी ऋषि स्वर्गदृष्टा गृहस्थलो और इष्ट और पुत्र कर्मों द्वारा उनके फल रूप से अन्नात्मक प्रजापति यानि चंद्रलोक का ही निर्माण करते हैं तथा वे अपने कर्मों द्वारा उपार्जित दक्षिण यानि दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित चंद्रलोक को ही प्राप्त होते हैं यह जो पितृयाण अर्थात पितृयाण से उपलक्षित चंद्रलोक है वह निश्चय रही अन्न ही है अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्यात्म अन्विष्यादित्यम अभिजयते एक प्राणतन एक अमृतम अभय अभयपरायणत एत, पुनर्तंत निरोधस्त श्लोकः तथा तपब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं यही प्राणों का आश्रय है यही अमृत है यही अभय है और यही परागति है इससे फिर नहीं लौटते अतः यही निरोध स्थान है इस विषय में यह अगला मंत्र है अथोत्तरेयन प्रजापते अंश प्राण मतारदित्यम अभिजयते कन तपसेन्द्रिय विशेषतो ब्रह्मचर्य श्रद्धया विदया च प्रजापत्यात्मया आत्मा प्राण सूर्य जिगत मिस्या अस्मीतिजयते तथा उत्तरायण से वे प्रजापति के अंश भोक्ता प्राण को यानी आदित्य को प्राप्त होते हैं किस साधन से प्राप्त होते हैं तप अर्थात इंद्रिय जय से विशेषतः ब्रह्मचर्य श्रद्धा और प्रजापति तादात्म्यक विषयक विद्या से अर्थात अपने को स्थावर जंगम जगत के प्राण सूर्य रूप से अनुसंधान कर यानी यह समझकर कि यह सूर्य ही मैं हूँ आदित्य लोग पर विजय पाते अर्थात उसे प्राप्त होते हैं एक तयतनम सर्वप्राणाणाम सामान्य साम सायतनम अमृत अम्रित, अमृतम अविनाशी एव अभयमतवयर्जिम न चंद्रवक्षय वृद्धि परागति चंद्रवक्षिभवत एकयन परा च कर्मीण ज्ञानवता पुनरावर्तन यथेतरे केवल इति यस्मा यस्देशो विदुषा निरोधा आदि निरुद्धा अविद्वांसो नईते संवत्सर आदि आत्मा अभी प्राप्नु निश्चय यही आयतन संपूर्ण प्राणों का सामान्य आयतन यानी आश्रय है यही अमृत अविनाशी है अतः ये अभय रहित है चंद्रमा के समान छह वृद्धि रूप भय युक्त नहीं है तथा यही उपासकों की और उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की परागति है इस पद को प्राप्त होकर अन्य केवल कर्म प्राणों के समान फिर नहीं लौटते क्योंकि यह अविद्वानों के लिए निरोध है क्योंकि उपासनाहीन पुरुष आदित्य से रुके हुए हैं ये लोग आदित्य रूप संवत्सर यानी अपने आत्मा प्राण को प्राप्त नहीं होते स ही संवत्सर कालात्मा विदुषा निरोध तमर्थम ऐस श्लोको मंत्र वह कालरूपसंवत्सर ही अविद्वानों का निरोध स्थान है जहाँ इस विषय में यह श्लोक यानी मंत्र प्रसिद्ध है आदित्य का सर्वाधिष्ठान पंचपाद पितर द्वादाकृति दिव आहु परे अर्धे पुरेशण यथे में अन्नऊपरे विचक्षण सप्तक्रे सडर आहुरार्पित मिति अन्य कालवेत्तागण इस आदित्य को पांच पैरों वाला सप्त पिता बारह आकृतियों वाला पुरुषी जल वाला और द्व्युल के परार्थ में स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस साथ चक्र और शह अरे वालों में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं पंचपाद पंचर्तवह पादा आदित्यस्य संवत्सरात्म आदित्य तैरस पादर्तरावर्त हेमंतसिसरावेकृत्येयर कल्पना पितर सर्व जनयितृवाद पितृत्व तय तम द्वादाकृतिदशत वयवा आक वयिकक अय् द्वादशमातिम दिवो द्युलोका स्थाने स्थे दिवित्यर्थः दिवी पुरीषिण पुरीदक आहूह कालविद पांच ऋतुएँ इस संव स्वरूप आदित्य के मानव चरण हैं इसलिए यह पंचपाद है क्योंकि उन ऋषियों से यह चरणों के समान घूमता रहता है यह पांच ऋतुओं की कल्पना हेमंत और शिशिर को एक मानकर की है सबका उत्पत्ति उत्पत्तिकर्ता होने के कारण उसका पितृत्व है इसलिए उसे पिता कहा है बारह महीने उसकी आकृतियाँ अवजव या आकार है अथवा बारह महीनों द्वारा उसका अवयरण विभाग किया जाता है इसलिए उसे द्वादशा कृति कहा गया है तथा वह द्विलोक यानी अंतरिक्ष से परे ऊपर के स्थान रूप तीसरे स्वर्गलोक में स्थित है और पुरुषी पुरुषवान अर्थात जल वाला है ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं अथ तमेवान्या परे कालविदो विचक्षण निपुण सर्व्ञ सप्तचक्रे रूपेण चक्रे कालात्मनि सतत गतिमती कालात्मे षरे इव सर्वदाईव रथनाष्ट तथा ये अन्य अन्कालत्ता पुरुष उसी को विचक्षण निपुण यानी सर्व बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप सात चक्र और षडतु रूप छह अरों वाले उस निरंतर गतिशील कालात्मा में ही रथ की नाभि में अरों के समान इस संपूर्ण जगत को अर्पित निविष्ट बतलाते हैं यदि पंचपादों यदि वा सप्तक्र षर सर्वथा संवत्सर कालात्मा प्रजापति चंद्राद्वितीय लक्षणों पर कारणम् कारणम चाहे पंचपाद और द्वादश आकृतियों वाला हो अथवा सात चक्र और छह अरो वाला हो सभी प्रकार चंद्रमा और सूर्य रूप से भी काल कालस्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही जगत का कारण है